पत्रावली श्री हरिदास बिहारीदास देसाई को लिखित शिकागो पंद्रह नवंबर अठारह सौ चौरानवे प्रे दीवान जी साहब आपका कृपा पत्र मुझे मिला आपने यहाँ भी मुझे याद रखा यह या आपकी दया है आपके नारायण हेमचंद्र से मेरी भेंट नहीं हुई है मैं समझता हूँ कि वे अमेरिका में नहीं हैं मैंने कई विचित्र दृश्य और ठाठ बाट की चीज़ें देखी मुझे यह जा जानकर खुशी हुई कि आपके यूरोप आने की बहुत कुछ संभावना है जिस तरह भी हो सके उसका लाभ उठाइए संसार के दूसरे राष्ट्रों में पृथक रहना हमारी उन्नति का कारण हुआ एवं पुनः सभी राष्ट्रों से मिलकर संसार के प्रवाह में आ जाना ही उसको दूर करने का एकमात्र उपाय है गति ही जीवन का लक्षण है अमेरिका एक शानदार देश है निर्धनों एवं नारियों के लिए यह नंदनवन स्वरूप है इस देश में दरिद्र तो समझिए कोई है ही नहीं और कहीं भी संसार में स्त्रियां इतनी स्वतंत्र इतनी शिक्षित और इतनी सुसंस्कृत नहीं हैं वे समाज में सब कुछ हैं यह एक बड़ी शिक्षा है सन्यास जीवन का कोई भी धर्म यहाँ तक कि अपने रहने का तरीका भी नहीं बदलना पड़ा है और फिर भी इस अतिथि वत्सल देश में हर घर मेरे लिए खुला है जिस प्रभु ने भारत में मुझे मार्ग दिखाया क्या वह मुझे यहाँ मार्ग न दिखलाता वह तो दिखा ही रहा है आप कदाचित यह न समझ सके होंगे कि अमेरिका में एक सन्यासी के आने का क्या काम पर यह आवश्यक था क्योंकि संसार द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए आप लोगों के पास एक ही साधन है वह है धर्म और यह आवश्यक है कि हमारे आदर्श धार्मिक पुरुष विदेशों में भेजे जाएं जिससे दूसरे राष्ट्रों को मालूम हो कि भारत अभी भी जीवित है प्रतिनिधि रूप में कुछ लोगों को भारत से बाहर सब देशों में जाना चाहिए कम से कम यह दिखलाने को कि आप लोग बरबर या असभ्य नहीं हैं भारत में अपने घर में बैठे बैठे शायद आपको इसकी आवश्यकता ना मालूम होती हो परंतु विश्वास कीजिए कि आपके राष्ट्र की बहुत सी बातें इस पर निर्भर है और वह सन्यासी जिसमें मनुष्यों के कल्याण करने की कोई इच्छा नहीं वह सन्यासी नहीं वह तो पशु है न तो मैं केवल दृश्य देखने वाला यात्री हूँ न निरुद्योगी पर्यटन यदि आप जीवित रहेंगे तो मेरा कार्य देख पाएंगे और आजीवन मुझे आशीर्वाद देंगे श्री द्विवेदी के लेख धर्म महासभा के लिए बहुत बड़े थे और उनमें काट छाट करनी पड़ी मैं धर्म महासभा में बोला था और उसका क्या परिणाम हुआ यह मैं कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाओं जो मेरे पास हैं, उनसे उद्धृत करके लिखता हूँ मैं ढिंग नहीं हाँकना चाहता परंतु आपके प्रेम के कारण आप में विश्वास करके मैं यह अवश्य कहूँगा कि किसी हिंदू ने अमेरिका को ऐसा प्रभावित नहीं किया और मेरे आने से यदि कुछ भी ना हुआ तो इतना अवश्य हुआ कि अमेरिकनों को यह मालूम हो गया कि भारत में आज भी ऐसे मनुष्य उत्पन्न हो रहे हैं जिनके चरणों में सभ्य से सभ्य राष्ट्र भी, राष्ट भी नीति और धर्म का पाठ पढ़ सकते हैं क्या आप नहीं समझते कि हिंदू राष्ट्र को अपने सन्यासी यहां भेजने के लिए जब पर्याप्त कारण है पूर्ण विवरण आपको वीरचंद्र गांधी से मिलेगा कुछ पत्रिकाओं के अंश में नीचे उद्धत करता हूं। अधिकांश संक्षिप्त भाषण वाकपटुत्वपूर्ण होते हुए भी किसी ने भी धर्म महासभा के तात्पर्य एवं उसकी सीमाओं का इतने अच्छे ढंग से वर्णन नहीं किया जैसा कि उस हिंदू सन्यासी ने मैं उनका भाषण पूरा पूरा उद्धृत करता हूँ परंतु श्रोताओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वे दैवी अधिकार से संपन्न वक्ता हैं और उनका शक्तिमान तेजस्वी मुख तथा उनके पीले गैरवे वस्त्र उनके गंभीर तथा लयात्मक वाक्यों से कुछ कम आकर्षक न थे यहाँ भाषण विस्तारपूर्वक उद्धत किया गया है न्यूयॉर्क क्रिटिक उन्होंने गिरजे और क्लबों में इतनी बार उपदेश दिया है कि उनके धर्म से अब हम भी परिचित हो गए हैं उनकी संस्कृति उनकी वाकपटुता उनके आकर्षक एवं अद्भुत व्यक्तित्व ने हमें हिंदू सभ्यता का एक नया आलोक दिया है उनके सुंदर तेजस्वी मुखमंडल तथा उनकी गंभीर सुललित वाणी ने सबको अनायास अपने वश में कर लिया है बिना किसी प्रकार के नोट्स की सहायता के ही वे भाषण देते हैं अपने तथ्य तथा निष्कर्ष को वे अपूर्व ढंग से एवं आंतरिकता के साथ सम्मुख रखते हैं और उनकी स्वतः स्फूर्ति प्रेरणा उनके भाषण को कई बार अपूर्व वाकपुता से युक्त कर देती है वही विवेकानंद निश्चय ही धर्म महासभा में महानतम व्यक्ति है उनका भाषण सुनने के बाद यह मालूम होता है कि इस विज्ञ राष्ट्र को धर्मोपदेशक भेजना कितनी मूर्खता है हेरॉल्ड यहाँ का सबसे बड़ा समाचार पत्र इतना अद्भुत करके अब मैं समाप्त करता हूँ नहीं तो आप मुझे घमंडी समझ बैठेंगे परंतु आपके लिए इतना आवश्यक था क्योंकि आप प्रायः कुपमंडूक बने बैठे हैं और दूसरे स्थानों में संसार किस गति से चल रहा है यह देखना भी नहीं चाहते मेरे उदार मित्र मेरा मतलब आपसे व्यक्तिशह नहीं है सामान्य रूप से हमारे संपूर्ण राष्ट्र से है मैं यहाँ वही हूँ जैसा भारत में था केवल यहाँ इस उन्नत सभ्य देश में गुण ग्राहकता है सहानुभूति है जो हमारे अशिक्षित मूर्ख स्वप्न में भी नहीं सोच सकते वहाँ हमारे स्वजन हम साधुओं को रोटी की टुकड़ा की भी, भी काख काख कर देते हैं यहाँ एक व्याख्यान के लिए ये लोग एक हज़ार रुपया देने को और उस शिक्षा के लिए सदा कृतज्ञ रहने को तैयार रहते हैं वे विदेशी लोग मेरा इतना आदर करते हैं जितना कि भारत में आज तक कभी नहीं हुआ यदि मैं चाहूँ तो अपना सारा जीवन ऐसो आराम से बिता सकता हूँ परंतु मैं सन्यासी हूँ और हे भारत तुम्हारे अवगुणों के होते हुए भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए कुछ महीनों के बाद मैं भारत वापस आऊँगा और जो लोग न कृतज्ञता का अर्थ जानते हैं न गुणों का आदर ही कर सकते हैं उन्हें के बीच नगर नगर में धर्म का बीज बोता हुआ प्रचार करूँगा जैसा कि मैं पहले किया करता था जब मैं अपने राष्ट्र को भिक्षुक मनोवृत्ति स्वार्थपरता गुण ग्राहकता के अभाव मूर्खता तथा अपृतज्ञता की यहाँ वालों की सहायता अतिथि सत्कार सहानुभूति और आदर से जो उन्होंने मुझे जैसे दूसरे धर्म के प्रतिनिधि को भी दिया तुलना करता हूँ तो मैं लज्जित हो जाता हूँ इसलिए अपने देश से बाहर निकलकर दूसरे देश देखिए एवं अपने साथ उनकी तुलना कीजिए अब इन उद्धत अंशों को पढ़ने के बाद क्या आप समझते हैं कि सन्यासियों को अमेरिका भेजना उपयुक्त नहीं है कृपया इसे प्रकाशित न करें मुझे अपना नाम करवाने से वैसी ही घृणा है जैसी भारत में थी मैं ईश्वर का कार्य कर रहा हूं और जहां वे मुझे ले जाएंगे वहां मैं जाऊंगा मूकम करो तिवाचालम आदि जिनकी कृपा से गूंगा वाचाल बनता है और पंगू पहाड़ लांगता है वह ही मेरी सहायता करेंगे मानवीय सहायता की मैं परवाह नहीं करता यदि ईश्वर उचित समझेंगे तो वे भारत में अमेरिका में या उत्तरी ध्रुव स्थान में भी मेरी सहायता करेंगे यदि वे सहायता न करें तो कोई भी नहीं कर सकता भगवान की सदा सर्वदा जय हो आपका विवेकानंद